महाभारत शांति पर्व ठ पंचाश्धिकमोध्याय युधिष्ठिर का मृत्यु विषयक प्रश्न नारद जी का राजा आकम्पन से मृत्यु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाते हुए ब्रह्मा जी की रोषाग्नि से प्रजा के दग्ध होने का वर्णन युधिष्ठिवाच ये पृथिवी पाला से रते पृथ्वी तले प्रतना बध्य ए तेहिगत संज्ञा महाबला युधिष्ठिर ने पूछा पितामह ये जो असंख्य भूपाल प्राण शून्य होकर इस भूतल पर सेना के बीच में सो रहे हैं इनकी ओर दृष्टिपात कीजिए ये महान बलवान थे तो भी संज्ञाहीन होकर पड़े हैं एक एक नागायुत बलास्तथा बलायुत बलाहता संख्य तुल्य तेजो बल नर इसमें से एक एक नरेश भयान बल से संपन्न था दस दस हजार हाथियों की शक्ति रखता था वे सब के सब इस युद्ध स्थल में अपने समान ही तेजस्वी और बलवान मनुष्यों द्वारा मारे गए हैं नैषा पश्या हंता प्राणिना संयुगे परम विक्रमेणोपसपन्ना तेजो इन प्राण शक्ति संपन्न हृदयों को कोई दूसरा वीर संग्राम भूमि में मार सके ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता था क्योंकि वे सबके सब बल पराक्रम में संपन्न और तेजस्वी थे अथ चे मे महाप्राशे गृताये शब्दों किंतु इस समय ये महाबुद्धिमान भोपाल निष्प्राण होकर पड़े हैं इनके प्राण निकल जाने पर इनके लिए मृत शब्द का व्यवहार होता है अर्थात ये मर गए ऐसा कहा जाता है इ मृता नृपत प्रायसो भीम विक्रमा तत् में संशय जाता कुमृता इति मृत्यु कुत कुतो कैन केन रिह प्रजा हरत्यम अर्संकाश त्रूहित ये जो नरेश मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं इनमें बहुत से भयानक पराक्रम से संपन्न है यहाँ मेरे मन में यह संदेह होता है कि इन्हें मृत नाम कैसे दिया गया किसके मृत्यु होती है किससे मृत्यु होती है और किस कारण से मृत्यु यहाँ समस्त प्राणियों का अपहरण करती है देव तो लिपितामह मुझे यह सब बताने की कृपा करे भी पुरा कृतयुगे राजा झासे कंपन स शत्रु वसमापन्न संग्रामे वाक मिश्र ने कहा था प्राचीन सत्युग की बात है अकम्पन नाम के एक राजा थे एक समय संग्राम में उनका रथ नष्ट हो गया और वे शत्रु के वश में पड़ गए। तस्य पुत्रो नारायण संख्य सबल सपदा उनके एक पुत्र था जिसका नाम था हरि वह बल में भगवान नारायण के ही समान जान पड़ता था परंतु उस सम्रांगण में शत्रुओं से सेना और सेवकों सहित से उस राजकुमार को मार गिराया स राजा शत्रुवसग पुत्र शोक समन्वित यदीक्षया शांति पर उदर्श भुव नारद राजा अकंपन स्वतंत्र भोपाल नरकर शत्रु के अधीन हो गए तथा पुत्र के शोक में डूबे रहने लगे वे शांति का उपाय ढूंढ रहे थे इतने ही में दैवेच्छा से भूतल पर विचरते हुए देवर्षि नारद का उन्हें दर्शन हुआ तस्में सह सर्वस्ट यथा वृत्तम जनेश्वर शत्रु ग्रहणम संख्य तथा राजा ने युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने पकड़े जाने एवं पुत्र के मृत्यु होने का सारा समाचार यथावत् रूप से नारद जी के सामने कह सुनाया तस् तद्वचनम श्रुआ नारदोथ तपोधन आख्या आचष्ट पुत्र श्रोकापहम तदा राजा कव् कथन सुनकर तपस्या के नारद धन नारदजी ने उस समय उनसे यह प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया जो उनके पुत्र श्रोक को मिटाने वाला था नारदुआच समाख्यानं सामख्यानम अभिअ्येदिस्तरा यथावृत्तं यथा वृत्त मैद वसुधाधिप नारज् बोले राजन आजह अत्यंत विस्तृत आख्यान सुनो पृथ्वीनाथ मैंने इसे जैसा सुना है वह यथावत् वृत्तांत तुम्हें सुना रहाँ प्रजा सृष्ट्वा महातेजा प्रजा सर्गे पिता अतीव वृद्धा बहुला नाम प्रजा प्रजा की सृष्टि करते समय महातेजस्वी पितामह ब्रह्मा ने जब बहुत से प्राणियों की सृष्टि कर डाली तब उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई इतनी अधिक प्रजाओं का होना ब्रह्मा जी से सहन न हो सका नभूत किंचन क्विजंतुभ्युत निरुझ्वास विभोन त्रैलोक्यम अभवन अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले नरेश उस समय कहीं कोई थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जो जीव जंतुओं से भरा ना हो सारी त्रिलोकी अवरुद्ध हो गई लोगों का कहीं सांस लेना भी असंभव सा हो गया सब का दम घुटने लगा तस्य चिंता समुत्पन्ना संहारम प्रति भूपते चिंतन गच्च संहारे हेतु कारण भूपाल अब ब्रह्मा जी के मन में प्रजा के संघार की उनकी संख्या घटाने की चिंता उत्पन्न हुई वे बहुत देर तक सोचते विचारते रहे परंतु प्रजा के संघार का कोई युक्तियुक्त कारण ध्यान में नहीं आया तस्ाण महाराज खेभ्योग्निदिषत तेन सर्वादिशो राज महाराज उस समय रोष बस ब्रह्मा जी के नेत्र आदि इंद्रिय गोलकों से अग्नि प्रकट हो गई राजन उस अग्नि से पितामह ने संपूर्ण दिशाओं को दग्ध करना आरंभ किया तथो दिव चगचरा चरम ददाह पाभ राजन भगवत को संभव राजन तब भगवान ब्रह्मा के क्रोध से प्रकट हुई वह आग स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष तथा चराचर प्राणियों से संपूर्ण जगत को जलाने लगी तत्र दह्य भूता जंगवाणी ध्रुवाणी च महता क्रोधवेगे न कुते प्रतामह प्रता ब्रह्म कर् उनके क्रोध के महान वेग से सभी स्थावर जंगम प्राणी दग्ध होने लगे तत्पति जगाम शरण जगाम ब्रह्मांडम देवो भी रहा तब यज्ञ ही जिनकी जटाये हैं तथा जो वेदों और यज्ञों के प्रतिपालक हैं वे शत्रुवीरों का संहार करने वाले कल्याणकारी भगवान शिव ब्रह्मा जी के शरण में गए तस्गते स्थाण प्रजा हित काम अब्रवृत परमो देव ज्वलंती तदा शिव प्रजा वर्ग के हित की इच्छा से महादेव जी के अपने सामने आने पर तेज से जलते हुए श्री परमदेव ब्रह्मा जी उनसे इस प्रकार बोले करवाण्यज कम काम बराहो मतोम कर्ता हस्मे प्रिय शंभो तब शंभो मैं तुम्हें उभर पाने के योग्य समझता हूँ बोलो आज तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ तुम्हारे हृदय में जो भी प्रिय मनोरथ हो उसे मैं पूर्ण करूँगा इतिश्री महाभारत शांति परमढ़ी मोक्ष धर्म परमढ़ मृत्यु प्रजापति संवाद उपक्रम ही ष पंचाशद्विशततमोध्या